सहनावतु सहनो भुनक्तुम् सहवीर्यं वीर्यम् कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा वहै ॐ शान्ति शांति हा जी न लोप आर्ध धातु के धातु का अवयव धातु अवय यह धातुलोप आर्ध धातु के यह निमित्त सप्तमी है जैसा कि मैंने आपके सामने रख रख रखा था सप्तमी के तीन अर्थ होते हैं निमित्त सप्तमी विषय सप्तमी और परसप्तमी परसप्तमी को लेकर के आपके सामने कई उदाहरण आ चुके हैं जैसे अच इको एनची अची परत अच परे रहते तो परे रहते परे रहते ये कार्य होगा परे रहते पूर्व में ये काम होगा तो परत परत ये जो है सप्तमी का परे रहते तो पर सप्तमी कहते अब जो सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं न धातु लोप आर्ध धातु के में यह निमित्त सप्तमी आर्ध धातु को निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप किया है तो जिस आर्धातुक को निमित्त मानकर धातु के अवयव का लोप किया है उसी आर्ध धातुक को निमित्त मानकर गुणवृि प्राप्त होते हैं तो वो नहीं होंगे यह इस सूत्र का अर्थ है तो न धातु लोह आर्थ धातु के इस सूत्र के एक उदाहरण को हमने देखा है लो लुवा बार बार काटने वाला लो लुवा तो उस सिद्धि के अंतर्गत हमने यह बात जानी है अच प्रत्यय आए था नंदी ग्रही पचाद्योर यूरुन्यचर अच प्रत्यय आर्धातुक है तीसरे अध्याय में है इस आर्धातुक अच प्रत्यय को निमित्त मानकर के धातु का अवयव जो यंग था धातु का अवयव जो यंग था यानी यह प्रत्यय उसका हमने लोप किया है यानी लुप्त कर दिया है उसको तो धातु के अवयव को हमने लुप्त कर दिया है अच को परे मान करके निमित्त मानकर के उसी अच्छ को निमित्त मान करके जब यहां पर गुण प्राप्त हुआ है जो गुण प्राप्त हुआ है उसी को मान करके तब यहां पर निषेध करता है और गुण प्राप्त हुआ है सार्वधातुक आर्धातुक से क्योंकि यह आर्धातुक है सार्वधातुक अथवा आर्धातुक को निमित्त मानकर के हमने अंग में गुण प्राप्त कराना चाहा तो न धातु लोपा अर्थ धातु के ने कर दिया जिस प्रकार से लुए छेदने धातु से बार बार काटने वाला इस अर्थ को बताने के लिए लोलुवा शब्द की सिद्धि की है उसी प्रकार ऊंग पवने पवित्र करने अर्थ को अथवा छानने अर्थ को साफ करने अर्थ को बताने के लिए ऊंग पवने धातु से पोपुवाह बनेगा बार बार छानने वाला कोपुवा करते है बार बार छानने वाला तो जैसे लोलुआ बना है उसी प्रकार यहां पर कोपुआ बनेगा कु धातु है और कुय धातु हमने धातु संज्ञा कर दी अलो अलंक यम से संज्ञा सब करके धातु एकाचो अलादे क्रिया सम्यारे यंग से यंग प्रत्यय यंग प्रत्यय लाने के बाद सनाध्यंता धातुवा से धातु संजय धातु संजय करने के बाद में फिर कु धातु को हमको द्वित्व बनाना है एकाचो के अधिकार में संयंगो संयंगो से द्वित्व कर दिया तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है तो पूय पुय पू यह द्वित्व हो जाएगा फिर पूर्व को अभ्यास संजय करेंगे पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा करके हलादी शेषा से अभ्यास में आदि हल्कू बचाते हैं बाकी को हटाते हैं फिर अभ्यास में गुणो यंग लुको से यंग परे हो यंग लुक परे हो तो अभ्यास को गुण होता है तो गुण कर दिया पु को पो हो जाएगा फिर धातु के अधिकार में नंदिग्रह पचा दिव्य लुविन्याचा से अच प्रत्यय को ले आएंगे अच प्रत्यय के परे रहते यंगो चीचा सूत्र से यंग का लुक कर देते हैं अचके अचकू निमित्त मानकर के यंगो चीचा से लुक कर देते हैं फिर उसी आर्धातु को मानकर करके जब सारधातु का आर्धातु के गुण प्राप्त होता है तो न धातु लोप आर्धातु का इस सूत्र से निषेध हो जाएगा फिर स्णु धातु ध्रुवंग यंग वंगों से वंग आदेश हो जाएगा तो इस प्रकार से को बन जाएगा अब अगला उदाहरण हम समझेंगे मरी मृज ओम स्वामी जी हा ओम स्वामी बोलिएगा स्वामी जी गुणो यंग लुको हो इसका एक बार फिर से अर्थ कर पूछे गुणो यंग लुको ये कहता है यंग परे हो या यंग का लुक परे हुआ हो किसी उदाहरण में यंग का लुक कर देते हैं किसी जगह यंग परे रहता है तो यंग परे हो अथवा यंग लुक परे हो तो अभ्यास में आ, क्या था ये लुक है ना गुणो यंग लुको अभ्यास को गुण होता है यंग परे रहे थे अथवा यंग लुक परे रहे थे अभ्यास को गुण होता है हाँ जी समझ में आ रहा है ओम अस्तुत धन्यवाद जी आप बोलिएगा स्वामी जी वो सनो जो पुत्र किया जी उसमें प्रथम एकाच को द्वित्व होता है जी तो प्रथम एकाच मतलब जिसमें एक अच है जी जी तो यह यानी यहाँ पर स्थिति को आप देखिएगा लू या लू या ये द्वित्व हो गया आप लिख करके देखिएगा तो लू या लू हो गए तो लू में उकार प्रथम एकाच है फिर में जो आकार द्वितीय एकाच है तो प्रथम एकाच तक ही द्वित्व होगा द्वितीय एकाक्ष में दूसरा जो अच्छ है उसको द्वित्व नहीं होगा प्रथम एकाच तक प्रथम एकाच यंगंत तक संयंगो कहता है सनंत और यंगंत अंग को प्रथम एकाच तक द्वित्व होता है Da, प्रथम एकाच को द्वित होता है ऐसा लिखा है मैंने हाँ जी हाँ प्रथम एकाच तक लिखना चाहिए करना है ना प्रथम एकाच यंगंत को प्रथम एकाच यंगंत को द्वित्व होता है जी जी तो परिभाषा एकाचंत को ऐसे करें प्रथम एक, एक यंगंत को द्वित्व होता है जी, जी, जी, गुन का, का उदाहरण दिखा करके अब वृद्धि का उदाहरण दिखाया जा रहा है मरी मृजाह हाँ जी शायद में पांच दस मिनट लेट हुआ होगा आपने वृद्धि आदेश में सबको आशीर्वाद दिया था क्या <laughs> मैंने मिस किया नहीं आशीर्वाद तो क्या देना है वो तो आशीर्वाद के बारे में तब पता लगेगा ना जब वृद्धि शब्द को समझेंगे तब आशीर्वाद देने का प्रसंग है जो व्यक्ति वृद्धि के विषय में समझ, समझेंगे नहीं तो उनको क्या आशीर्वाद दूंगा मैं हां राजेश जी का प्रश्न ये है कि पहले पहले संजीव होता है बाद में संज्ञा होती है संजी और संज्ञा नियम यह है पहले संजी संजी का मतलब जिसका नाम रखा जा रहा है वो वस्तु वो पदार्थ वो व्यक्ति उसको संजी कहते जैसे नामी नाम नाम और नामी जैसे राजेश नाम है और नामी जो है राजेश नामक व्यक्ति व्यक्ति को नामी कहेंगे और राजेश को नाम कहेंगे और यदि नाम को अगर हमने संज्ञा शब्द से उच्चारण किया है तो नाम के जगह संजय हो जाएगा और नामी के जगह संजी हो जाएगा संजी तो नाम नामी संज्ञा और संजी तो पहले संजी होता है बाद में संज्ञा होती है यूं कहिए नामी पहले और नाम बाद में वस्तु हो तभी तो नाम रखेंगे वस्तु ही नहीं तो नाम क्या रखेंगे तो नियम यह है कि पहले ना, नामी होता है फिर उसके बाद नाम होता है तो आई ये पहले हो तभी तो उसका नाम वृद्धि रखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ना अदेंग गुण दूसरा सूत्र देखिएगा अदेन गुण पहले नामी है उसके बाद गुण संज्ञा है यानी पहले नामी है बाद में नाम रखा है आगे जहां भी आप देखेंगे तो पहले नामी होता है बाद में नाम होता है लेकिन वृद्धि आदेश में ऐसा है उल्टा है पहले वृद्धि है और बाद में नामी है यानी संज्ञा पहले है और संजी बाद में ऐसा क्यों किया है तो मह ऋषि ने इसलिए ऐसा किया है पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सबकी वृद्धि हो सबकी उन्नति हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो यह वृद्धि शब्द जो है उन्नति का वृद्धि का उत्कर्ष का सूचक है इसलिए सबके मंगलार्थ सबकी वृद्धि के लिए सबके मंगल कामना के लिए उन्होंने जान बूझ करके बाद में ना पढ़ करके पहले पढ़ा है एक प्रकार से वो आशीर्वाद भी देते हैं हम सबको और हमारा मंगल चाहते हैं हमारा कल्याण चाहते हैं इसलिए वृद्धि शब्द को पहले पढ़ा है ये इसका समाधान है तो उस अर्थ को ध्यान में रख करके राजेश जी का प्रश्न है कि क्या आपने सबको आशीर्वाद दिया है क्या पहले सूत्र के माध्यम से ऐसा पूछ रहे हैं बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका आशीर्वाद से हां जी राजेश परंतु मैंने सोचा कि शायद मैं पांच दस मिनट लेट था ना पहले जी जी, मिस जी किया नहीं नहीं मैंने वास्तव में वो बताया ही नहीं है क्योंकि ये द्वितीयावृत्ति का विषय था और इसलिए मैंने बोला नहीं है बाकी कोई ऐसी बात नहीं है वो तो वृद्धि तो हम चाहते हैं, वृद्धि के लिए तो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जी धन्यवाद है स्वामी जी आपका आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद स्वामी जी हाँ नहीं बहुत अच्छा है हमारी शुभकामना है मंगल कामना है और आप सब उन्नति को प्राप्त करे वृद्धि को प्राप्त करे व्याकरण में वृद्ध बन जाए हां मरी मृजा ये वृद्धि का उदाहरण दे रहे हैं गुण का उदाहरण देकर के वृद्धि का उदाहरण दे रहे हैं तो मरी मृजा का अर्थ है बार बार शोधन करने वाला बार बार शुद्ध करने वाला बार बार स्वच्छ करने वाला बार बार साफ करने वाला बार बार पवित्र करने वाला तो मृजोष शुद्ध धातु है मृजु शुद्धो धातु है आप आप कौन पहले देख करके बताएंगे देखते हैं मृजु शुद्धो कहाँ पर है धातु कौन पहले बताएंगे मृजु शुद्धो स्वामी जी नमस्ते आदाद, हाँ जी अदादिगण हाँ आदादीगण छब्बीस एक पहले देखा होगा ना मृजू शुद्धो पहले आया ही है मारस्टी उदाहरण हमने देखा है ना वृद्धिरादेश में अदादिगंज में मारस्टी तो देखिए बार बार शोधन करने वाले को मरी मृजा कहते हैं तो देखिए मृजू शुद्धो धातु है यहां लिखा है पूर्ववत ही सब सूत्र लगाकर यंग का लुक एवं अच प्रत्यय हुआ कितना संक्षेप कर दिया देखिएगा पूर्वत ही सब सूत्र लगाकर यंग का लुक होकर एवं अच प्रत्यय लाकर अब अच प्रत्यय लाने के बाद आगे की प्रक्रिया बता रहे लेकिन मैं आपको शुरू से बता देता हूं मृजु शुद्धो धातु है ध्रुवादयो धातवा से धातु संज्ञा हो जाती है और हलंत्यम से इस संज्ञा शिकार की और उपदेशे अजनुनासिक से अनुनासिक ऊकार की संज्ञा कोई कुछ कह रहे हैं हां जी हल अंत्यम उपदेश अजनुन्नासिक इत कस्य लोप दर्शनम लोप तो अंतिम हल की संज्ञा और अनुनासिक उ कार संज्ञा तो मृज यह धातु बचा हुआ है वो लिख के जाइए मृज ताकि स्क्रीन पर देखते हुए समझने का प्रयत्न करेंगे अब मृज धातु है ऐसी स्थिति में हमको धातु हलादे क्रिया समारे यंग इस सूत्र से यंग प्रत्यय लाना है तो सूत्र का अर्थ है एकाच और हलादी ये दोनों विशेषणे धातु के तो धातुओं में पांच एक है एकाचों में भी पांच एक है हलादे में भी पांच एक है क्रिया समभार्य में सात एक और यंग एक एक तो धातु से धातो हो पंचमी है तो धातु से कैसी धातु से एकाच एक, एक अच वाली धातु से ऐसी धातु जिसमें एक ही अच है फिर अगला विशेषण दिया हलादे है एकाच धातु जो हल आदि धातु है ऐसी धातु जिसमें आदि में हल होना चाहिए तो देखिए मृजु मृज म्रिज में एक ही अच्छ है री और आदि में मकार है तो आदि में मकार हल है तो हल प्रत्यार में आ गया तो हल हो गया मकार और उकार एक ही अच्छ है तो हल आदि भी और एकाच वाली धातु है तो लादी एक अच्व वाली धातु से यंग प्रत्यय होता है कब क्रिया समिहारे क्रिया का बार बार आवृत्त होने अर्थ में क्रिया का बार बार आवृत्त क्रिया की आवृत्ति बार बार हो रहा हो उस अर्थ में अथवा क्रिया की अधिकता में क्रिया की अधिकता हो गम्यमान अथवा क्रिया बार बार हो रही हो तो हलादी एकाच धातु से यंग प्रत्यय होता है पर, प्रत्यय परश्चय तो मृज और यंग आगे बैठ गया प्रत्यय परस्त से अब गकार की संज्ञा कर दीजिए अल अत्यम तस्लोप अब यंग का या और मृज का या मृज या यह स्थिति अब पहले तो मृज तक धातु संज्ञा थी अब यंग तक धातु संज्ञा हमको बनानी है सनाद्यंता धातव ये सूत्र आएगा तीन ये कहता है कि सन यहां से सन प्रत्यय प्रारंभ होता है और सनाद्यंता धातवा पांचवें सूत्र से लेकर के बत्तीसवें सूत्र तक जितने भी प्रत्यय है वो सब सनादि प्रत्यय कहलाते हैं और सनादि प्रत्यय अंत में है जिसके सनादि प्रत्यय अंत में है जिसके उसको कहते हैं सनाद्यंत प्रत्यय तो सनाद्यंत प्रत्ययों की धातु संज्ञा होती है सूत्रकार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा वापस तो गुप्त गुप्तच कि सूत्र है यहां से लेकर के बत्तीसवें सूत्र तक जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं बीच में वो सबके सब प्रत्यय सनादि प्रत्यय कहते हैं यानी आदि में सन है ऐसा समुदाय ऐसा प्रत्ययों का समुदाय जिस, जिस समुदाय में आदि में सन प्रत्यय है उसको कहते हैं सनाधि प्रत्यय समुदाय सनाधि प्रत्यय समुदाय में से कोई भी एक प्रत्यय अंत में है जिसके उसको कहेंगे सनाद्यंत प्रत्यय या सनाध्यंत समुदाय तो सनाध्यंत समुदाय की धातु संज्ञा हो जाती है सनाध्यंता धातु तो धातु संध्या मृज यहां तक हो गया मृज्यू कह लीजिएगा मृज्य यहां तक धातु संज्ञा हो गई अब धातु संज्ञा होने के बाद में हमको एकाचो द्वे प्रथमस्य इस सूत्र के अधिकार में संयंगो सूत्र आया एकाचो द्वे प्रथमस्य इस सूत्र के अधिकार में 6-1 निकाल करके देख लीजिएगा छ एक एक में छे एक एक में एकांचो जो प्रथम और उसके आगे नौवा सूत्र है संय्यंगो यह है एकाच वाली धातु और वो एकाच वाली धातु प्रथमस्या प्रथम एकाच वाली धातु होनी चाहिए और वह सनंत हो या यंगंत हो सनंत धातु अथवा यंगंत धातु के प्रथम एकाच सनंत यंगंत प्रथम एकाक्ष को वित्त होता है तो यहां पर यंग में जो आकार है वो दूसरा अच्छ है पहला अच्छ तो री है और दूसरा अच्छ जो है आकार है तो यंगंत प्रथम एकाक्ष को वित्त होगा तो मृज मृज ऐसा वित्त हो जाएगा तो लिख दीजिए मृजय मृजय दित्व हो जाएगा आकार बचा रहेगा वो लिख दीजिएगा जी आधा जो आपने यकार आजी? मतलब ज आधा और यकार में हल्त जैसा राजेश जी ने हाँ वैसा ही वैसा ही होगा ना यंगंथ प्रथम एकांच को द्वित्व होता है तो प्रथम है और यंगंत तक है यंग तक है तो यह मृज मृज द्वित्व हो गया और द्वित्व हो गया द्वित्व होने के बाद में अब हमको पूर्वोभ्यास उसी प्रकरण में देखिये छे एक में पूर्वोभ्यास जहां आपने द्वित्व किया है वहां पर पूर्व वाले को अभ्यास संज्ञा होती है पूर्वोभ्यास इस प्रकरण में जो द्वित्व किया है द्वित्व किए हुए में से पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होती है तो पहले वाले मृज की अभ्यास संज्ञा हो गई अभ्यास संज्ञा होते ही हलादी शेषाह प्रसंग निकालिए अभ्यास प्रकरण कहते उसको अभ्यास प्रकरण को निकालिएगा सात चार सात सात चार में अभ्यास प्रसंग को निकालिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है अभ्यास प्रकरण कहां है तो सात चार में आपको समझना है अत्रोपो अभ्यासया अभ्यासया यहां से चल रहा है 58 सूत्र यहां से अभ्यास प्रसंग प्रारंभ हो गया तो कहता है हलादिशेष हलादिशेष जो है कहां पर है अलादी शेष यह है साठ साठ आदि अलादिशेषा तो अभ्यास की अनुवृत्ति आगे जाएगी पांच समाप्ति तक तो कहता है अभ्यास के आदि हल शेष रहता है अभ्यास के आदि हल शेष रहता है सूत्रार्थ बता रहा हूं अभ्यास में छह एक है अलादी एक एक है और शेषा एक एक है तो अभ्यास के आदि हल शेष रहता है बाकी अट जाएंगे अभ्यास में से तो आदि हल शेष रहेगा बाकी अट जाएंगे तो मां शेष रह गया केवल हल को अटा रहा है तो री तो रहेगा तो मृ मृज्य ये स्थिति है अब अगला सूत्र आएगा गुनो यंग लुकोह गुनो यंग लुको कहता है यही अभ्यास में ही देखिए गुनो यंग लुको सूत्र इसी अभ्यास प्रसंग में है 82 सूत्र है पृष्ठ पलट करके देखिएगा गुनो यंग लुकोह अभ्यास की अनुवृत्ति है अभ्यास में यंग लुको में सात दो है और गुण एक एक अभ्यास गुणो यंग लुको अभ्यास छ एक गुण एक एक यंग लुको हो सात दो और ये कहता है जिसकी अभ्यास संजा हुई उस अभ्यास को गुण गुण होता है अभ्यास को गुण होता है कब होता है यंग परे हो अथवा यंग लुक परे हो यानी यंग हो अथवा यंग का लुक हो गया हो उस स्थिति में भी तो यहां का लुक तो नहीं हुआ विद्यमान पर होवा यंग लुक परे हो तो अभ्यास को गुण होता है केवल इतना ही बताया गुण होता है तो अभ्यास को कहा गुण हो तो वो इको गुण वृद्धि सूत्र आएगा परिभाषा सूत्र वो कहता है इक्के स्थान में हो तो इक्के स्थान में हो, होगा तो मी में जो री है उसके स्थान में गुण प्राप्त हो रहा है अब वो सूत्र यहां पर नहीं लगेगा अभ्यास को गुण होने की स्थिति यहां पर नहीं लगेगा उसको बाद करके सूत्र आ रहा है उरक गुणो यंग लुकों को बाद करके उरत आता है उरत तो इसी के लिए बनाया है उरत सूत्र को देखिएगा छासठ सूत्र है उरत छासठ सूत्र है उरत ये कहता है अभ्यास के रिकार को अगर अभ्यास में रिकार हो तो उसको अकारादेश होता है उरत कहता है ऊ का मतलब है री री का छठी विभक्ति के एक वचन जो है उ बनता है उ तो कहता है अभ्यास के रिकार को अकार आदेश होता है तो वन रपरा सूत्र लकर के आकार के साथ साथ र परे वाला होता है मेरी बात को समझ लीजिएगा उरत सूत्र पहले भी पढ़ा है तो उरत आप लोगों को अभ्यास के रिकार को अकार होता है और अकार होता हुआ र परे वाला होता है उरन रूत्र लगकर के तो यहां पर अकार होता हुआ र परे वाला हो गया तो अर हो गया अर री के स्थान में अर हो गया तो अर हो गया तो मर यह बन गए मर रिकार के स्थान में आकार होता है तो रिकार क्या है अभ्यास है अभ्यास के रिकार को कहता है अभ्यास के रिकार को आकार आदेश होता है अभ्यास के रिकार को आकार होता है उरन रपरा सूत्र लग करके अकार होता हुआ रा परे वाला हो जाएगा तो अर बन जाएगा अर यह स्थिति है देखिएगा फिर, फिर वह सूत्र लगेगा अलादिशेषा दोबारा लगेगा अलादिशेषा कहता है आदि हल शिष्य थे आदिहल बचा रहेगा तो यानी यहां पर रेप का लोप हो जाएगा रेप का लोप हो गए तो आकार मकार में मिल जाएगा तो मृद मृज यह स्थिति है मा मृज या ये तो पहले लग चुका है हाँ जी अलादी शेषर तो पहले दोबारा फिर आगे फिर, फिर उसको मिल गए ना मौका फिर मिल गया फिर आप अने कल दिख रहा है अनेक अल दिखते ही फिर हलादी शेषर दोबारा लग जाएगाषर से पहले जो राजेश जी ने लिखा है मर मृज हाँ जी ये ये पहले आएगा ना नहीं ये ये तो अभी हमने उड़त करके किया है ना ये हाँ उरन, उरत उपरा के बाद मर मृत्यस में जो रकार दिख रहा है आपको वो रकार अतिरिक्त है ना अभ्यास में जो है अभ्यास को ही हुआ ना अभ्यास में दो हल दिख रहे हैं हम दो हल दिख रहे हैं तो अलादिशेष कहते हैं आधी हल ही रहे बाकी हट जाए तो हट गया रेणु जी पकड़ में आ रहा है स्वामी जी हलादी शेषा नहीं आपको समस्या समस्य क्या आ रही है अलादी शेषा अगर दोबारा तो दोबारा लग जाएगा हल आ... हमेशा आधी वाला हली शेष रहेगा ना ये रकार तो बाद में है ना रेप तो बाद में है आधी में तो नहीं है ना रकार री के स्थान में के स्थान में उए ना तो आदि में मकारी है तो मकारी बचा रहेगा रेप अट जाएगा जी जी, जी, पकड़ में आ गया, जी, जी, तो हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो आकार आकार जो है मकार में मिल जाएगा तो माँ मृज आ स्थिति है जी जी अब समझिए जी अब देखिएगा अब हमको क्या करना है ंग का लुक करना है यंग का लुक करने के लिए हमको अकार लाना पड़ेगा नंदग्रही पचादिव्यो लुणिन्याचा सूत्र से अच प्रत्यय करना है यहां पर अच प्रत्यय अचप्रत्यय हम आ, इन्होंने वैसे लिख दिया अचप्रत्यय नहीं अभी नहीं लिखा यंग का ही आकार है यहां पर यंग का ही आकार है ये ंग में मिला दीजिए मिला दीजिए इसको अलग मत रखिएगा अलग रखने से ऐसा लगता है अचप्रत्यय होगा में मिला दीजिएगा अभी हम अच प्रत्यय नहीं लाए ना। स्वामी जी इधानकार से लोप अभूत किमीजी तथा प्रभृति दत्तव अमीजी यकार से लोप अभूत तस्मात्व हलाद शेष बहती नहीं नहीं ये कार का लोक हमने कर दिया था क्या ओम स्वामी जी कब नहीं कहा बताइए आपने गुणो यंग लुको सूत्र से ये कहा था कि यंग परे रहे थे अथवा यंग लुक पड़े रहते अभ्यास को गुण होता है ये बताएगा पदमा अकार से नहीं यहाँ नहीं दिखाया ना इन्होंने सारा लोप करके दिखा रहे हैं ना हम तो शुरू से चल रहे हैं यहाँ जो भाष्य में है ना भाष्य में तो उन्होंने बताया नहीं ना भाष्य में तो सब लोग करके ही दिखा है वहाँ उ हम तो शुरू से चल रहे अस्त स्वामी जी परंतु हलादीर शेष तस्मा पूर्वमे यकार से लोपं नहीं, नहीं हमने नहीं किया अभी तक किया नहीं हमने यकार का लोप हमने नहीं किया यकार का लोप तब करेंगे ना जब हम अच प्रत्यय लाएंगे अच प्रत्यय तो लाए नहीं अभी तक ओम स्वामी तरह अकारने अभी तक लाए नहीं हमने अच प्रत्यय लाए नहीं अभी तक अब यंग में जो आकार है उसका उपदेश अजन्नाश लोप होगा ये जो यंग प्रत्यय है यंग प्रत्यय में जो आकार है वह अनुनासिक है तो उस अनुनासिक का लोप करना है राजेश जी ओम भगवान हां अनुना उपदेश अजन्नाश यकार में जो आकार है उसको अनुनासिक मानकर के उसका लोप करेंगे तो यकार अलंत रहेगा अब आएगा के धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचादिब्यो लुनि न्यच नंद्यादि ग्रहादि पचादि नंद्यादि ग्रहादि और पचादि धातुओं से लूनिनी और अच प्रत्यय होते हैं स्वामी जी हां जी ो लु में तु यकार में अकार आकार कानाश उपदेश अनुनाश के लोपयाङ्गे आकारी पूरा यकार का लोप आया हा जी लोप मन के लोपयां उपदेश अनुनासि संज्ञा किये ते उप पश्चाते नंदी पचादी गणस्य अष्यू अच्छे, नतु अच्छे नहीं वो तो वो तो ठीक बात है आपकी पदमा जी नहीं यहाँ यंग में आकार का लोप नहीं किया था का? किया था राजेश जी ने प्रश्न भी किया था की कि यकार में जो आकार है उसका कैसे लोप हुआ पूर्ण यकार से लोप नहीं पहले राजेश जी बताएंगे राजेश जी आपने एक बार प्रश्न किया था ना इसमें राजेश जी याद है आपको स्वामी जी को उमंग में किया था राजेश जी ने जब उबंग आया था अच्छा उमंग आया था जी जी जी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है उबंग में था ना कौन सुन जे हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये कार का पूरा लोप कर देंगे नहीं कर सकते स्वामी जी महाराज यानी मुझे तो नहीं जचा अब तक यानी एक <laughs> दूसरा वाला है ना अनभ्यास मृज है ना जी जी उसमें यकार का लोभ तो किसी सूत्र से नहीं होगा केवल आ, अभ्यास में होगा अनादि हलों का अनभ्यास में भ्यास मेंकार का लोप यंग ये, का लोप करेंगे ना यंगो चीचा सूत्र से अच परे रहते अच प्रत्यय लाया है ना हमने अचप्रत्य लाया है अब यंगो सूत्र कहता है अच परे रहते यंग का होता है हाँ उसमें करेंगे हाँ उसी के लिए कहते कहेंगे नहीं पहले अभी धातु हो धातु के अधिकार में हमने अभी लाया है नंदीग्रही पचादिव्यो लुनिन्यच धातु के अधिकार में पचादि मान करके यहां पर अच प्रत्यय ले आए राजेश जी ओम भगवान हां जी तो नंदीग्रही पचादिव्यो लुनि न्यच सूत्र लगाकर के अभी हम लाए हैं अच प्रत्यय तो हमारे सामने स्थिति है मर मृज्य और अच अच का आकार चकार कित संजय हो जाएगा अलंत्यम से हां जी वो लिख दीजिएगा मरमृज्य और अच का आकार अलंत्यम से चकार कि संजय हो जाएगी अब इस स्थिति में स्थिति में अभ्यास को एक और काम प्राप्त हो रहा है अभ्यास को एक और काम प्राप्त हो रहा है वो हैीग री, दुपदस्य च रीग्री हां रीग्रिद उपदस्य च निकाल के देखिएगा साथ, साथ में ही अभ्यास के प्रसंग में ही है रीग्रिद उपदस्य च सूत्र है नब्बे सूत्र है नहीं लगेगा अभी अनुभवी लगेगा ना लगेगा लगेगा अभी हम अभ्यास काम पूरा कर लेते हैं अभ्यास का काम पूरा कर लेते हैं अभ्यास में रीग्रिद उपदस्थ अच्छा सूत्र निकालिए नब्बे सूत्र है तो रीग्रिद उपदस्थ अच्छा कहता है अभ्यास से अनुवृत्ति है और रीख जो है एक एक है और हृद उपधस्य छे एक है चकार तो अव्य है यह कहता है अभ्यास को रीक आगम होता है अभ्यास को रीक आगम होता है कब होता है रिकार उपधा में है रिकार उपधा में जिस अंग में यानी रिकार उपधा वाले अंग के रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रीक आगम होता है सूत्रार्थ समझ लीजिएगा रिकार उपधा वाले अंग के रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिक आगम होता है सूत्रार्थ समझ रहे हैं ऋद रि है ऋद उपधस्य क्या होता है रिकार उपधा में है जिस अंग के ये गौरी समास है में बहुरी समास उपधा में है जिस अंग के उसको कहते हैं ऋदुपध रि, रिकार उपधा में है जिस अंग के ऐसे रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिकावन होता है हाँ प्रश्न क्या है आपका स्वामी देवी साली बोलिए ऋषि जी ओम स्वामी जी अभ्यास संज्ञा जो हुई है पूर्वोभ्यासा से पहले वाला जो मृज है उसकी हुई है तो इस ये जो दूसरा मृत्य है ये तो अभ्यास नहीं है क्यों स्थानीय से नहीं होगा क्या पूर्वोभ्यासा से स्वामी जी हमारी स्थिति थी मृज मृज तो से समझ लो पहले वाला है उसकी अभ्यास पहला वाला हुआ है उसको स्थानीय मान लूंगा ना आपको हटा करके रिचा जी को बिठाया है तो मैं आ, आपके स्थान ही तो मानूंगा उनको जो आपको हटा करके मैंने ऋचा जी को बिठा दिया है तो यही मान करके चल रहे हैं कि आपके स्थान में बिठा है तो आप ही है कुछ समय के लिए आप भोजन के लिए गए आपके स्थान में ऋचा जी बैठ गए तो आपके स्थानीय मानेंगे ना स्थानी वा लेंगे क्या दिक्कत है और स्वामी जी इसमें स्वामी, इस स्वामी जी यंग की आ रही है क्या नब्बे सूत्र, सूत्र में जी यंग लुको यंग लुकों की अनुवृत्ति की, की जरूरत नहीं है वहां पर अभ्यास की अनुवृत्ति है आगत छी आगत छो एक देख लेता हूँ हाँ, हाँ हाँ हाँ देख लेता हूँ स्वामी जी अत्रा अभ्यास दिगुपद तदिपि तभ्यास से अर्थ सिया किला स्वामी जी नहीं एक मिनट में देखता मैं इसकी अनुरूति एक बार देख लेता हूँ फिर बात करता हूँ लुक, रिक आगम होता है यंग परे रहे थे या रहे थे? कोई बात नहीं को ले सकते हैं आप हाँ जी पदमा जी समझ में आ गए यंगलुको में सात दो है जी अस्त स्वामीजी त्र अंगीगुपद तीखाचि पृवती अभ्यास सेल स्वामीजी न तो अनभ्यास अभ्यास अभ्यास नावत्ति नव स्वामीजी तदव अस्त अभ्यास अस्त तथा प्रसंग ऐसा है, है? है पदमा जी उनका प्रश्न अभ्यास किसकी की है अभ्यास तो की आपने और यह तो मृज नहीं है ये दूसरी चीज इस सूत्र में तो अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है वो भी समझ रही है रुचि जी भी समझ रही है कि इसमें अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है अभ्यास की अनुवृत्ति आने मात्र से वो अभ्यास नहीं माना जाएगा हमने अभ्यास संज्ञा तो मृज की है और यह है मां पदमा जी समझ रहे हैं आप माँ एवं अभ्यास पूर्व अभ्यास हा। नहीं नहीं समझ नहीं रहे हैं आप इस बात को समझ लीजिएगा हमने लाल साड़ी वाले को अभ्यास संजय कर दिया अब वो लाल साड़ी की जगह सफेद साड़ी दिख रही है तो आपका प्रश्न नहीं होगा हमने तो लाल वाले को अभ्यास नाम दिया था ये तो सफेद साड़ी वाली है इनको कैसे हम अभ्यास कहेंगे तो हम यही कहेंगे उसके स्थान पर है ये मेरी बात समझ रहे हैं आप हां साड़ी वाले को तो हमने अभ्यास नाम दिया था अब लाल साड़ी वाले को अभ्यास नाम दे दिया तो एक घंटे के बाद लाल साड़ी वाली दिख नहीं रही है और सफेद साड़ी वाली आ गई वहां पर तो हम यही कहेंगे कि उनके स्थान पर आइए पदमा जी स्पष्ट हो गया नहीं, फिर पर, आप आप है कि आप अभ्यास अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है पूर्वाभ्यास नहीं पूर्वाभ्यास तब आपने किया है पूर्वाभ्यास जब आप मृज मृज की मृज मृज जब द्वित्व हो गया है तब पूर्वाभ्यास से मृज को आपने अभ्यास नाम दिया है अब वो मृज रहा नहीं है दूसरी चीज आ गई मृज के स्थान में उड़क करके मर बना दिया और मर बना करके फिर हमने मकार को बचाया बाकी हटा दिया अब वह मृज नहीं रहा वो मर रह गया मृज के स्थान में मर हो गया तो प्रश्न करता तो प्रश्न करेगा ना आपने तो मृज की अभ्यास संज्ञा की है ये तो मृज नहीं है तो मर है उस स्थिति में आपका उत्तर बताइए आप क्या उत्तर देंगे आप ये थोड़ा कहेंगे ये तो अभ्यास, ही, अभ्यास ही, इतना कहने मात्र से बात नहीं बनेगी ना अभ्यास कैसे ये तो प्रश्न है अभ्यास तो आपने किसी और की, की है और मान किसी और को रहे आप अभ्यास कैसे होगा पदमा जी उत्तर दीजिए अब पकड़ में आए आपको आप है यह कि नाम तो आपने आप ना समाधान नहीं, नहीं, नहीं कह सकते ना स्वामी कैसे अभ्यास जो किया है यदि वो मृद तो नहीं रहा फिर भी उसका जो लक्षण है अभ्यास तो रहेगा अभ्यासे गा य मे केगा यो प्रश्न है नै जानीयुक् युक् यो का युक् वी का वैसे इ अभ्यास का मृता अभिमागी ये का उभ्यास हैले सुनि सूत्र विधान न ंग परे हो अथवा यंग लुक परे हो तो वो सूत्र विधान कर रहा है वहां पर मर, मर को अभ्यास का विधान किया क्या कि आपने पहले आपने मृज को मृज को विधान पहले पहले बात को समझने का प्रयत्न करिएगा आपने विधायक सूत्र से मृज की संज्ञा की है मर की नहीं किया संज्ञा आपने बराबर मर नहीं था उस समय जब नहीं नहीं था ना हमारा अलग व्यक्ति है अमरीज अलग व्यक्ति है व्यक्ति अट गया दूसरा व्यक्ति आया तो दूसरे व्यक्ति को आप कैसे अभ्यास कहोगे उसको जबकि उसको आपने अभ्यास संज्ञा की नहीं तो फिर हम, हम कह रहे हैं वो स्थानीव से अभ्यास संजय पकड़ है पकड़ने हाँ बोलिए स्थानी वही समझ स्थानीव का मतलब है आपके स्थान पर किसी को बिठा दिया है तो आपके स्थान आप आप जिस अधिकार से काम करते हो वो अधिकार उसको दिया जाता है माँ के जगह पर माँ ही है ना समझे नहीं आप इधर उधर जा रहे माँ केवल माँ नहीं है वो मृ था मृ के स्थान में मा आया मां व्यक्ति अलग है और मृ व्यक्ति अलग है व्यक्ति की देखिएगा ना आप ये कहेंगे तो आ, अब मान लीजिएगा मैं कहूंगा राजेश व्यक्ति है अब राजेश व्यक्ति को हटा करके अः राम मोहन व्यक्ति को बिठाया आप ये थोड़ा कहेंगे मनुष्यता तो एक ही है हम मना कब कर रहे हैं एक ही नहीं है मनुष्यता की बात नहीं चल रही है जाति की बात नहीं चल रही व्यक्ति की बात चल रही है व्यक्ति को आपने हटा के दूसरे व्यक्ति को लाया है तो व्यक्ति पर प्रश्न हो रहा है ना जाति पर थोड़ा प्रश्न हो रहा है आ, बोल रहे आ, आ, तो यही मान करके आपको अपने आप पता लग जाएगा बाद में है रस्य लोभवती लूकारस्य लो भवति गुणवृद्धि सूत्रेण स्वामिजिङ्ग इको गुणवृद्धि सूत्रेण गुणवृद्धि भूत अभूत अभी वृद्धिड्रपर वृत्त तरह अभूत त्र अभ्यास अभ्यास संज्ञा स्थानीवत सूत्र से का प्रसिद्ध सब सब जगह होगा वहां हमने नहीं बोला है लेकिन उन्होंने किसी ने प्रश्न नहीं किया तो हमने नहीं बोला जब जब आप प्रश्न करोगे तब तब, तब वो स्थानीव माना जाएगा आम, ओम हाँ जब कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा है तो हम क्यों बताएंगे उनको जबरदस्ती कि ये स्थानीय से हो रहा है क्योंकि स्थानीयवत प्रकरण अभी आए नहीं आगे आएगा जब आगे आएगा तो अपने आप आप समझ में आ जाएगा की स्थानीय क्या होता है तो तो तो ना हाँ जी हाँ जी अंडरस्टूड है इसलिए कोई पूछ नहीं रहे आगे जब स्थानीय को पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा ये तो ये कैसे हो रहा है एकदम स्थानीय बोलते ही समझ में आ जाएगा अभी स्थानीयवत वाला सूत्र आया नहीं स्थानीय आदेश और नल सूत्र जब आएगा तब सबके दिमाग में आएगा आपने काम कहीं और किया और मान उसी को रहे तब आपके दिमाग में आएगा यहाँ स्थानीव से माना जा रहा है अभी तो स्थानीव बैठा नहीं है ना दिमाग में आ, वो स्थानीय दिमाग में जब बैठेगा तब अपने आप आपको समझ में आएगा इसलिए अभी जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है पहले से उनको पता लग रहा है कि ये कैसे मान रहे हो पर स्थानीय बोलते उनको समझ में आ रहा है ये अपने आप पता लग जाएगा आगे चल करके तो अब हमारे सामने स्थिति है मा मीक मृज और आ यह स्थिति है ओम भगवान जी मेरे समझ में तो आ, आ रहा है मैंने कभी पढ़ा नहीं पहले स्थानीय का फिर भी समझ में आ रहा है। वो, थोड़ा थोड़ा नहीं वो जरूर वो जरूर नहीं है लोक सिद्ध है ना ये लोक लोक और व्याकरण अलग अलग नहीं है लो, ना तो कुछ बातें लोक से समझ में आती है कुछ बातें हम व्याकरण पढ़ते हैं तो सब, सब, सब समझ में आती है बहुत सारे हैं जैसे मैं कहूंगा गौण मुख्य मुख्य और गौण प्रधान प्रधान यो मुख्य प्रधान कार्य संप्रतिपत्ति अगर मैं ना भी बोलूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है एक परिभाषा है प्रधान प्रधान यो प्रधान संप्रतिपत्ति अगर कोई काम करना हो तो वह दो चीजें एक मुख्य है और एक गौण है मुख्य को प्रधान कहते हैं और गौण को अप्रधान कहते हैं तो काम कहां करे तो परिभाषा कहती है कि मुख्य में काम करो प्रधान में काम करो गौण को छोड़ दो तो आप जैसे व्यक्ति कहने लग इसको परिभाषा को बताने की जरूरत ही नहीं है तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा इस परिभाषा को जो नहीं जानता लोक में वो भी करता है अब आप, आपकी बात सही है केवल हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं परिभाषा को बोल करके अब अगर आप लोक से समझते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई नहीं समझता है उसके लिए परिभाषा बहुत सारी परिभाषाएं जो है वो लो, लोक सिद्ध परिभाषाएं कहते है परिभाषाएं कई प्रकार की होती है इसको बोलते हैं लोक सिद्ध परिभाषा यानी लोक में जो बात मानी जाती है उसी को परिभाषा कहती है उसी प्रकार का है धन्यवाद जी जी तो अब आगे बढ़ते हैं माँगम हुआ है लेकिन ये रीक आगम कैसे हुआ इसको समझ लीजिएगा प्रत्यय है ककारित है इसमें तो ये कहां पर बैठे अभ्यास में अभ्यास को तो रीक आगम हुआ है लेकिन अभ्यास को कहां पर हो यह नहीं बताया तो आद्यंतो टकितो आद्यंतो टकितो कहता है यदि ककार है तो अंत में बैठेगा अभ्यास में अगर ककार है तो आदि में बैठेगा ये तो ककार वाला आगम है तो अभ्यास के अंत में बैठ गया है इसलिए इन्होंने अंत में बिठा दिया है मा रीक म्रिज, और अकार ये स्थिति है स्वामी जी हाँ जी स्वामी जी रिग उपद्य का थोड़ा अर्थ एक बार बताएंगे स्वामी जी आ, ये उपदस्य अच्छा सूत्र का अर्थ इसमें यंग लुको की अनुवृत्ति है और अभ्यास की अनुवृत्ति है तो सूत्रार्थ होगा रिकार उपधा में है जिस अंग के रिकार उपधा में है जिस अंग के उस अंग के अभ्यास को रीक रीक आगम होता है यंग परे रहते यंग लुक परे रहते हाँ सूत्रार्थ समझ में आया संस्कृत में बोलू क्या हाँ संस्कृत में अर्थ होगा ऋकारोपधस् अंगी आगमोति ङ्गी यङ्ग् लुकि च परतः लुकि च परतः है ना? हा यङ्ग् लुको की अनुवृत्ति है। ऋकारोपधस्य अंगस्य अभ्यासस्य ऐसा अंगस्य अभ्यासस्य भवति यंगी यंग चरत तो ऋकारोपद अंगस्य अभ्यासस्य का हिंदी में अर्थ बता रहा हूं रिकार उपदा में है जिस अंग के ऐसे अभ्यास को रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को ऐसा अर्थ निकलेगा हिंदी में रिकार उपधा वाले रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिकागम होता है यंग परे रहे थे अथवा यंग लुक परे रहे थे तो अब आगे बढ़ते हम ओम भगवान हाँ जी यहां पे रिकार री उपधा कहा से आ गए बीच में नहीं ये रीत री, री, री का मतलब रित का मतलब है वो तपर किया है रिकार को तपर किया है यानी दीर्घकार दीर्घ इकार ना ले अंग में अरसवीकार रिकार को ही ले दीर्घ रिकार ना लेम ओम, ओम ओम तो ये, ये सिखाएंगे आप तक हाँ ये सब द्वितीय वृत्ति में है कि यहाँ रित, रित क्यों पड़ा है उपधा क्यों पड़ा है ये क्यों पड़ा है वो सब द्वितीय वृत्ति का विषय है धन्यवाद जी जी स्वामी जी जी उपा सॉरी बोलते समझे अभ्यास अभ्यास जो अभी पहले मृजता है उसके स्थान में अभी मकार है उसको भी कागम होगा ना समझे हाँ अभ, अभ, अभ्यास तो अभ्यास तो मकार है ना अभी से मकार अभ्यास है उस अभ्यास को आगम हो रहा है और यह कब हो रहा है अंग में रिकारिकारिख रहा है अलोन्तिया से रिकार उपा में है पूर उपधा के अनुसार रिकार उपधा में है तो रिकार उपधा में है जिस अंग के ऐसे अंग के अभ्यास समझ रहे हाँ जी हाँ जी तो रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रीक आगम होता है और आद्यंतो टो से ककारित होने से अंत में बैठेगा अभ्यास के अंत में तो मा के बाद में रीक बैठ गया तो मा, रीक मृज और यंग का यकार और अच का अ ये स्थिति है हमारे सामने अब हम क्या करेंगे स्वामी जी ये शंका था स्वामी जी आ, अभी हम मृज का उपदा में रिकार ढूंढ रहे ना स्वामी वो पहले मकार जो है उस पूर्व स्थिति को देख रहे स्वामी जी नहीं, नहीं, नहीं अभी फिर इसका मतलब सूत्रार्थ नहीं समझ रहे हैं। हाँ जी. राजे जी थोड़ा यकार भी लिख दीजिएगा यहाँ पर मृज या और अचका अ पूरा लिख दीजिएगा मकार अभ्यास वाला मकार अंग का मृज और यंग का यकार और अक्ष का अकार, ये स्थिति लिख दीजिएगा हाँ अब देखिए राममोहन जी स्थिति देखिएगा ये जो अक्ष प्रत्यय है ना हमारे सामने हाँ समझिए परे हैं और यंग भी परे हैं हाँ जी ठीक है अब मृज जकार तक हमने अंग संज्ञा मानी जकार तक से. यंग मिला करके ठीक है ना तो हटा करके हम देख रहे हैं को परे रहे देखना है ना हमको तो जकार तक अंग संज्ञा है हाजी तो अब अंग में रिकार उपा कहा पर है ये देखिएगा जो आपके सामने सी स्क्रीन पर है में है, में है तो रिकार उपधा में ऐसा अंग उस अंग के अभ्यास अंग में अभ्यास कहां पर है माँ मा है मकार, मकार है। तो सूत्रार्थ गठित हो रहे हैं ना हाँ जी रिकार उपधा वाले अंग के अभ्यास को रिकागम होता है यंग परेरे से अंग का पूरा करके बाद में अभ्यास लेना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी अभी पकड़ गया जी जी धन्यवाद सुनो जी ओम भगवान जी और स्थानीव मान के पहले ही अंग में किया तो पहले ही अभ्यास में किया तो इसको घटाया तो पहले वाले में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले वाले में करेंगे तो वो आपको क्या नाम है पहले वाले में कहां करना चाहते हो आप स्थानीव मृज मान मृज में मिज में करना चाहेंगे ना तो वहां फिर अनिष्ट रूप बनेगा ना इष्ट सिद्धि को भी देखना है ना इष्ट सिद्धि जहां इष्ट की सिद्धि होती है वहीं पर करेंगे ना ओम, जहां ओम, वहीं ओम। नहीं करेंगे फिर जी तो अब अब वो स्थिति दो बार लिखिएगा आप बस केवल रीक, के, के रीक को जोड़ दीजिएगा माँ के माँ के बाद में रीख को जोड़ दीजिए यहीं पर एक को रखते हुए यहीं पर एक को रखते हुए ही मा के बाद में रीख को जोड़ दीजिएगा आद्यंतो टको से मकार के अंत में रीख आगम बैठ गए हां रीख बैठ गए देखिए स्क्रीन पर ककार की संजय कर दीजिएगा ककार की संजय हो जाएगी अब देखिएगा मरी मृज या और आ, अब इस अच्छ प्रत्यय को मान करके यंग का लुक करेंगे अच्छ प्रत्यय को परे मान करके यंग का लुक करेंगे तो यंगोचिचा सूत्र आएगा यह दूसरे दूसरे अध्याय के चौथे पद में है यंगोचिचा दो चार चौहत्तर सूत्र देख सकते खोल करके यंगोचिचा कहता है अच्छ परे रहते परे रहते यंग का लुक होता है ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है 58 सूत्र में देखिएगा अट्ठावन सूत्र है अठावन सूत्र से यंग की अनुवृत्ति लुक की अनुवृत्ति आ रही है लुक की तो यंगो चीचा कहता है यंग में 6 एक है और अची में 7 एक है तो कहता है अच परे रहते यंग का लुक होता है अच परे यंग का लुक कर दिया स्वामी जी यहां अचमान है अच प्रत्यय है ना अच्छ प्रत्यय और यह अचप्रत्युक है तो आर्धातुक अच प्रत्यय के परे रहते हमने यंग का लुक कर दिया तो जिस आर्धातुक को निमित्त मान करके यंग का लुक किया है उसी आर्धातुक को निमित्त मान करके उसी उसी आर्धातुक को निमित्त मान करके मृजेर वृद्धि मृजेर वृद्धि सूत्र आ गया जिस आर्धातुक को निमित्त मान करके यंग का लुक किया है और यंग क्या है धातु का अवयव है मरिमृज जो है मरिमृज यह धातु है क्योंकि यंग तक हमने धातु संज्ञा की थी तो कहता है जिस आर्धातु को निमित्त मानकर के धातु का अवयव यम का लुक किया है उसी आर्धातु को निमित्त मानकर के मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि प्राप्त हो रही है मृजेर वृद्धि सूत्र निकाल के देख लीजिएगा आप सात दो चौदह एक, एक सौ चौदह है सात दो एक मृजेर वृद्धि तो जिस आर्धातु को निमित्त मान करके का लुक कर दिया, उसी अर्धातु को निमित मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही है तो न धातु लोप आर्धातु के सूत्र कहता है जिस आर्धातु को निमित्त मान करके धातु का अवयव यंग का लुक किया है उसी अर्धातु को निमित्त मान करके यदि गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो ना हो तो गुण वृद्धि का निषेध कर दिया न धातु लोप धातु के सूत्र ने निषेध हो गए तो मरी मृज और आकार अच्छ का आकार जकार में मिला दीजिएगा तो मरी मरीज मरी मृजा और मरी मृजा यह आर्धातु प्रत्यय है और तीसरे अध्याय का प्रत्यय है तो क्रिदा तिंग से यह कृतसंजक हो जाएगा तिंग भिन्न प्रत्यय है इसलिए कृत कृत संजक हो गया क्रिदति सूत्र से और कृत संजक होने से अब यह क्रिदंत बन गए मरी मृज क्रिदंत बनने से आपको कृत तद्दीत समास से समासपदिक संजय करो और ज्ञाप प्राधिपदिकात के अधिकार में लाकर के करके सुविभक्ति फिर विसर्ग हो जाएगा मरी मृजक यह स्थिति है इसी प्रकार सीपरी गो सबसे पहले कौन बताएंगे सितो कहां पर है धातु श्री श्रीपलरी गो हाँ जी बोलिएगा श्रीपुलरी गोजी भादीगणस भादीगण का संख्या बताइएगा कहां पर है इक्कीस दो इक्कीस 2 पर है देख लीजिएगा सिलरी गतो गमलरी सिपिली गतो है, धातु है बवारीगंज का गत्यर्थक धातु है गमन अर्थ को बताने वाली धातु है तो सिपिलरी गु से सरीश्रिपा बनेगा सरी श्रीपा कहते हैं बार बार सरकने वाला सर्क यह बार बार सरकता जाता है यानी सरक सरक करके जाने वाला है सांप जो है सरक स के जाता है एक बार नहीं सरकता एक ही बार में सड़क के चला गया ऐसा नहीं है बार बार सरकता जाता है सरकता जाता है सरकता ही जाता है इसको कहते हैं सरिस यानी सर्प सर्प या ऐसे सरकने वाले और कोई भी प्राणी यौगिक शब्द है तो सरिस्तृपा का मतलब बार बार सरकने वाला जैसे मरी मिर्जा बना वैसा ही बनेगा केवल अंतर है वृद्धि के स्थान में यह गुण प्राप्त होगा क्योंकि वह मृजे वृद्धि जो है मृज धातु को ही वृद्धि प्राप्त हो रहा है उससे केवल मृज धातु को प्राप्त होता है परिप्लगत जो है दूसरी धातु है इसलिए यहां सार्वधातु कारधातु से गुण प्राप्त होगा नहीं गलत बोला सुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होगा क्योंकि यहां लघुपद है सीपल है ना सिर्फ सिर्फ है उपदा में अधिकार है गंत लघु पदस्य च इसमें सारधातु का अनुवृत्ति है सारधातुक या आर्धातुक परे रहते लघु उपधा को गुण प्राप्त होता है यह अंतर है पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होगा यही अंतर है वृद्धि वहां वृद्धि प्राप्त थी और यहां गुण प्राप्त हो रहा है बाकी प्रक्रिया जिस प्रकार से मरी बना है उसी प्रक्रिया के सर सरिस्त्री पर बनेगा ये पुक कहां से है हाजी सूत्रा, सूत्रात सूत्रार्थ यह है पुगंत अंग हो अथवा लघुपद अंग हो दो शर्तें पुगंत अंग वाला हो अथवा लघुपद अंग वाला हो यह इसका हाँ जी ऐसा अंग जो पुक अंत में है पुगंत अंग अथवा लघु उपधा वाले अंग को गुण प्राप्त होता है ऐसा इसका अर्थ है समझिए है? है पुक आगम है जैसे अभी रीक आगम है ऐसे पुक आगम होता है कहीं कहीं पुक आगम होता है कहीं रीक आगम होता है अलग अलग आगम है एक बार राजे जी पूछ रहे थे आगम का मतलब क्या है आगछती आगम जो आता है उसको आगम कहते हैं मतलब यू ऐसा वैसे तो आगम यूं रूढ़ी शब्द है फिर भी अगर कोई यौगिक निकालना चाहे तो ऐसा है आगछती थी आगम यूं तो कोई भी कहेगा ये तो प्रत्यय भी आता है हां लेकिन प्रत्यय आता है तो प्रत्यय अलग संजय है आगचती थी आगम तो आगम अलग अलग प्रकार के आगम होते हैं कई ककारित वाले आगम होते कई टकारित वाले आगम होते कई मकारित वाले आगम होते हैं ऐसे अलग अलग आगम है स्वामीजि स्वामीजि आगमः इति यथा अतिथि आगच्छति सः अस्माभिः सह उपविशति तथा आदेशः आगच्छति अन्यं क्षिप् क्षिपति इति अर्थः स्यात् किल स्वामीजि आगमः प्रत्ययेन सह धातु, धातुना सह वा प्रत्ययेन सह उपविशति ते आदेश मतलब किसी के स्थान में आने वाले को आदेश कहते हैं अतिदिश्यते आदेश किसी के स्थान में आने वाले को आदेश कहते हैं और जो आकर के अपने पास में बैठने वाले को आगम कहते हैं ऐसे अलग अलग परिभाषा हैं स्वामी जी लघु उपधा कौन सी हुई इसमें में? आप बताइए उपधा किस को कहते हैं नहीं बताएंगे सिर्फ में उपधा कौन है हमारे सामने की अल... है तो सिर्फ में उपधा कौन है ये बताइए अंतिम अल अंतिम अल पूर्व उपद अंतिम अल्प कौन है यहाँ पर श्री कुछ पूर्व कौन है है? हा जी कन्फ्यूज कैसे हो रहे हैं आप स्वामी जी विकार हाँ करिए इसमें कन्फ्यूज क्या होना है अलोन्तिया उपदा सृप में पकार अंतिम है उससे पहले जो भी है वो उपदा है तो यहां पर में जो भी है क्या है री है लघु रिकार लघु का मतलब अरस्व लघु रिकार आ, आ, आ, अरस्वी है ना दीर्घ तो नहीं है रिकारिकार रिकार जो है लघु है उसका नाम लघु भी है लघु किसको कहते हैं अरसवम लघु अरस्व सर को लघु कहते हैं और उपदा में है उपदा में लघु उपधा का मतलब है उपधा भी हो और वो लघु अक्षर भी हो दो नाम हो गए उसके उपधा भी है और लघु अक्षर भी है और लघु भी है अरस्व लघु से लघु है और उपधा भी है तो रिकार उपदा है और लघु भी है तो कहता है लघु उपधा को गुण प्राप्त हुआ है यानि रिकार को गुण प्राप्त हुआ है सुगंता लघु पदस्य सेम स्वामी जी तीसरे बोला तो तीसरे अध्याय का प्रत्यय वो बात समझनी अच्छा यानी ये अच्छ प्रत्यय किस सूत्र से लाए ये बताइए आप अच प्रत्यय किस सूत्र से लाए हा नंदी कहाँ पर है देख के बता दीजिए सूत्र दिक्कत नहीं तीन एक एक सौ चौतीस हाँ तीन एक एक सौ चौतीस है और ये तीन एक तीन में है तो तीसरे तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय है उनको क्या कहते हैं जी कहते हैं ना कृत <Hochschat> प्रत्यय कहते हैं और कृत किस को कहते हैं क्रिदिंग तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी सब कृत हो गए प्रत्यय को अठारह को छोड़ करके बाकी सब कृत है तो कृत होने के कारण से अब मरिम ब्रिजा जो है ये क्रिदंत बन गया कृत प्रत्यय जुड़ने के कारण से मरिम में अंत में कृत है तो क्रिदंत हो गया तो क्रिदंत होने से कृत तदित समय है प्रातिपदिक संजय हो गई प्रातिपदिक संजय होने से अधिकार में सुन जा, जी, जी, बोल रहे थे मेरे दो प्रश्न है बोलिए जी पहला प्रश्न है मिद या ये स्थिति है इसमें पुगंध लघु पदस्य चासे गुण किया गया है तो इसमें स्वामी जी सार धातु कार धातु कह से भी तो गुण की प्राप्ति हो रही तो लघु पद से क्यों किया गया नहीं यहाँ पर शर्त सारधातु कारधात्व से सारधात्व कारधात्व केवल इतना ही कहता है सारधातु कारधात्व को रहे, परे रहते अंग को गुण होता है और यहाँ पर है मिद में जो है आ, मिद में जो शर्त है ना लघु पधा वाले को करता है ये सूत्र अगर, अगर स्वामी जी जो सुनो ज... ऐसा है दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे हैं सारध धात्कार धत्त भी प्राप्त हो रहा है और पुगंत लघु से भी प्राप्त हो रहा है यह द्वितीय वृत्ति का विषय जो आपका प्रश्न है फिर भी बता देता हूं आपको समझ में भी आ जाएगा दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे हैं पुगंत लघु भी शर्त घट रहा है यहां पर मृद में और सारधात्कार धत्त भी शर्त घट रहा है दोनों घट रहे हैं तो दोनों में से कौन हो जाए अगर सार्वधात्कार धत्व लगा देंगे तो पुगंत लघु पदस्य तो अनावकाश हो गए ना उसका तो अवकाश ही नहीं मिलेगा तो अनवकाश होकर के जिस जो अनावकाश हो अनावकाश का मतलब जिसका अवसर नहीं दे रहे आप क्योंकि सार्वधात कारधात घट रहा है और जहां जहां सार्वधात कार घटेगा का वहां वहां सार्वधात कारधात सूत्र से ही आप गुण कर रहे हैं और पुगंत लघु पदस्य का क्रम नहीं आ रहा है अवसर ही नहीं मिल रहा है तो, तो निरवकाश हो गए ना अगर आप हो, अगर पुगंत लघु पदस्य को लगाएंगे तो सारा निरावकाश हो जाएगा वो निरावकाश नहीं होगा उसके लिए तो बहुत सारे विकल्प है उदाहरण उसको मिल जाएंगे सारदातकार दत्तियों को लेकिन कुगंत लघु पदस्य को नहीं मिलेंगे स्वामी जी जय हाँ जी ओम स्वामी जी जयति की जो सिद्धि है जी जय उसमें धातु है तो उसमें भी तो स्वामी जी पुगंत लघु पदस से चया गुण प्राप्त हो सकता था आ, बताओ कैसे हो सकता है बताओ शर्त लघु कैसे बनाओ जी जी लघु उपधा है ना जी में, जी में जी में जो इकार है लघु उपधा हुआ है ना नहीं आप उपा उपधा सूत्र का अर्थ बताइए उपधा हाँ जी उसमें नहीं है जी स्वामी जी नहीं है उसमें ठीक है और स्वामी जी दूसरा प्रश्न यह है इसमें जो तिंग तार धातु कम से जो तार धातु संजय की है वो केवल ती की होगी या फिर मिद की भी होगी नहीं तिंग का मतलब है पूरे अठारह प्रत्यय जी ठीक है तो 18 प्रत्यय में यहां पे ती हमारे पास तिप है नहीं ती केवल तिंग तिंक का मतलब है प्रत्यय है तिंग प्रत्यय आ रहे हैं ना तो थिंक, थिंक ओ, जितने भी प्रत्यय आएंगे वो सब जी जो प्रत्यय सार धातु स्वामी जी जो प्रत्यय है उसकी सारधातु संजय होगी ना कि हाँ जी ठीक है जी स्वामी जी ठीक है जी। तो नीचे यहाँ पे जो सारधातु कमापित से जो अपित सारधातु गीत वे किसके लिए कहा गया है तिप के लिए कहा गया या मिध के लिए कहा गया में तो शब्द के लिए कहा नहीं, नहीं तिंगित सारधातुक अपित जो कहा ना वो अपित सारधातुक गित्वत होता है हाँ तो आपका प्रश्न क्या है इसमें जी इसमें सार धातु किसको माना है शयन को माना है तिप को माना है या फिर मिद को माना है, मैं कहा पर पूछ रहे हैं वो उदाहरण बताओ ना आप केवल यहाँ जी तिप में तो जी में, जी मेद्य मेद्यती में पूछ रही हूँ मेद्यती में जी स्वामी जी लघु पदस्थ चा से गुण प्राप्त हुआ फिर अनुया हरस्कम लघु किया फिर बाद में इसको धातु गीत वत होता है इसे चा से निषेध हुआ तो साधातु किसको मान रहे हैं शन शन को मान रहे हैं शन शन विकरण आया था ना शन विवादित शन तो जी शन को गीत माना यहाँ पे हाँ जी जी तिप को कैसे मानेंगे तिप तो पित्त सारु धातु को गए ना अब आपको मिध मिध में गुण का निषेध करना है ना मिध में, में जो गुण प्राप्त हो रहा है उसका निषेध होगा तो शन से शन से गुण प्राप्त हो है ना शन सार्वधातुक है तो शन सार्वधातुक मान करके पुगंत से गुण प्राप्त हुआ है. तब वो शन सार्वधातुक तो है लेकिन अपित सार्वधातुक है इसलिए अपित सार्वधातुक होने के कारण से निषेध करता है कंग सूत्र हाँ जी पकड़ में आ रहा है रुचि जी, जी बोलिए नीति चा का अर्थ यही ओम स्वामी नीति चा का यही करेंगे ना कित गीत और गीत परे रहते जो गुण और विधि प्राप्त होंगे वो नहीं होंगे जी अस्तु स्वामी हाँ जी हाँ थी। स्वामी जी एक स्वामी जी मेरा पूरा नहीं हुआ हाँ जी बोलिए आ, स्वामी जी जो ऐति कायना में किसी चासे वृद्धि हुई है वो चीज मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है आपने कहा था तद्धित इसलिए नहीं हो रहा है आपको आप किससे निषेध करना चाह रही है बताइए कंगितिचा से सूत्रार्थ बताइए कंगितीचा का अर्थ क्या है Kilit, goet, si have, nah sutraart sutraart so, गित अंगित के पर रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होंगे ये सूत्रार्थ नहीं है आधा अधूरा सूत्र अर्थ बता रहे हैं. आप अधन बताएंगे सूत्र का पूरा अर्थ पदमा जी बताइए हाजी गित्त गुणवृद्धि प्राप्त हो रहे हैं, हैं। रुचि जी, जी समझ में आ रहे है आपको वह इक्के स्थान में प्राप्त नहीं है वहां पर वहां जो वृद्धि प्राप्त हो रही है एतिका, वो, वो इक्के स्थान में प्राप्त नहीं हो रहे इ, इकार कोई तो वृद्धि होके लेकिन लेकिन सूत्र ना स्वामी जी इकार इकार अलग चीज है इक अलग चीज है कंगती कहता है इक्के स्थान में इक्के स्थान में अगर होता है इक, इकी, इक्यम पदम उपस्थित होती सूत्राथ को देखो ना उपस्थिति जहाँ पर होती है वहां पर वहाँ इक कह करके थोड़ा गुणवृद्धि कर रहे थे वहां पर सूत्रार्थ को देखो ना वृद्धि सिया गुण सिया गुणवृद्धि गुणवृद्धिशब्दाभ्या युणवृद्धि विधीये त्र इकष्ट्यम पदम उपस्थित होती त्र इकस्थने गुणवृद्धिवता से नावत हाँ जी एक उत्तर यह है पहले मैंने अलग उत्तर बताया आपको अब दूसरा उत्तर बताया दो उत्तर है पहले बताया नहीं लागू होता ये एक उत्तर है और दूसरा उत्तर अभी मैंने आपको बताया इक्के स्थान में जहां प्राप्त होते वहां नहीं होते दोनों का एक ही समाधान स्वामी जी तर... जी तद्धित प्रत्यय कहाँ तक है तद्धित प्रत्यय तो चौथा पांचवे अध्याय में तो जी ये तो सातवें अध्याय का है कि समझ नहीं रहे आप प्रत्यक को देखिए ना प्रत्येक क्या शन प्रत्य कौन सातवें आठवें अध्याय में है शन प्रत्यय तो तीसरे अध्याय में तीसरे में हाँ शन प्रत्यय तो तीसरे अध्याय में और चौथा चौथा पांचवे अध्याय वाले जो प्रत्यय वो वो प्रत्यय कहलाते हैं चार पांच के जो प्रत्यय है वो तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं और तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं और जो तीसरे अध्याय के जो सार्वधातु आर्धातु संज्ञाएं होती है तदीप प्रत्यय में किसी को सारधातुक आवधातुक संज्ञा नहीं होती है राममोहन जी आपका क्या प्रश्न है आ, स्वामी जी शाला शाला शालायाम बहुवा शालीय हा उसमें जो वृद्ध संज्ञा करके हमने वृद्धाचा से छाप प्रत्यय लाया ना स्वामी जी जी आ, वहां पर छुटू क्यों नहीं लगता स्वामी जी कि, किसमें छकार जो प्रत्यय आया है जी उसको छुटू से ईद संज्ञा हो जाएगा चवर्ग में आएगा वो प्रत्यय के आदि में है उपदेश में है हाँ तो उसको अगर आप उस, उसको भी हटा देंगे तो फिर छाकिस्तान में जो होता है वो कैसे करेंगे नहीं समझा समझे लेकिन उसको कैसे मना करना समझे वो तो आप आ, आ, विधान सामर्थ्य को देखिएगा ना विधान सामर्थ्य एक है अगर उसका छकार का लुकी करना है तो फिर आदेश किसको करनी आप ठीक <laughs> है कहते हैं विधान सामर्थ्य से नहीं होता ठीक है तो इसको यहीं पर विराम देते हैं समय ज्यादा हो गए आज हाँ जी मैं दोबारा बोलता हूं आप सबको पीछे के ये सब आपके तीन सूत्र हो गए ना चार कितने सूत्र हो गए तीन चार चार सूत्रों के हाँ चार सूत्रों को थोड़ा आप देखिएगा आगे जो है ना तो आपको दिक्कत ना पड़े क्योंकि पीछे मजबूत होना चाहिए एक बार दोहराइएगा चारों सूत्रों को उदाहरणों को सूत्रों को एक बार दोहराइए घोट घोट लीजिए एक बार सबकी एक एक चीज की आवृत्ति करिए समय निकालकर जो एक एक का मतलब है जो बिल्कुल समझते हैं आप लोग जिसको देखने की जरूरत नहीं है उनको मत देखिएगा जिसमें आपको संशय सूत्रार्थ में या किसी में विषय में जहां जहां संशय है जो आपके बुद्धि में बैठ गया है उसको छोड़ते जाइए जो अभी बैठा नहीं है उसको देखते जाइएगा तो ऐसा पूरा देखिए एक बार ताकि आप आगे जल्दी बढ़ सके क्योंकि बहुत समय हो गया ना आपको प्रारंभ करके बहुत समय हो गया है चार सूत्र हुए हैं आपका इसलिए आपको थोड़ा गति देना है इसलिए पीछे को थोड़ा दोहराइए जल्दी ओंकार